फ्रेडरिज डगलस डेवि चित्रिंदी विदुषक फ्रेडरिज डगल फरवरी अठारह सो अठारह में टैल बोट कंट्री मेरीलैंड में एक गुलाम पैदा हुआ जिस फार्म पर वो पैदा हुआ वहां तंबाकू मक्का और गेहूं उगाया जाता था Augustus, मां ने उसका नाम फ्रेडरिच ऑगस्टस वाशिंगटन बेली रखा फ्रेडरिज की माँ एक एफ्रो अमेरिकन गुलाम थी और उनका नाम हैरियड बेली था फ्रेडरिज को अपने पिता के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला और उसे इतना पता था कि उसके पिता एक गोरे थे कुछ लोगों के अनुसार फ्रेडरिज के पिता कप्तान आरोन एंथोनी थे वे फ्रेडरिज के पहले मालिक भी थे फ्रेडरिज के पैदा होने के बाद उसे नानी बेट्सी वैली के पास रहने के लिए ले जाया गया बाद में फ्रेडरिज अपनी माँ से केवल चार या पाँच बार ही मिला माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए रात को बारह मील चलना पड़ता था और फिर बारह मील वापस जाना पड़ता था जिससे वह सुबह तड़के अपने काम पर हाजिर हो सके अगर माँ को देरी होती उसे से पीटा थी पर जब मैं उठता तो सात साल का था उसकी मां का देहात हो गया छह साल की उम्र में फ्रेडरिस को मालिक के घर में काम पर लगाया गया उसने अपनी गुलामी की जिंदगी के बारे में लिखा तपती गर्मी और कड़कती कर, सर्दी में भी मुझे लगभग नंगा रखा जाता था न जूते न मोजे न जैकेट न पतलून मैं बस खुदरे कपड़े की एक कमीज पहनता था जो मेरे घुटनों तक आती थी भोजन में उसे हर वक्त सिर्फ उबले मक्के का मश ही मिलता था अक्सर गुलामों की सुबह को पिटाई होती तो फ्रेडरिज की आंखें खुल जाती जब पहली बार रोने की आवाज से उसकी आंख खुली तो उसने अपनी चाची हेस्टर को हुक से लटके और चाबुक से पिटते हुए देखा छोटा फ्रेडरिज यह देखकर इतना शहमा कि वो दौड़कर अलमारी में जाकर छिप गया जब फ्रेडरिज आठ साल का था तो उसे बाल्टी ले जाया गया और मालिक के रिश्तेदार सोफिया और यू ओल्ड का गुलाम बनाया गया परिवार में घर का काम करता और उनके छोटे बेटे थॉमस की देखभाल भी छोटा फ्रेडरिक बेली सोफिया वोल्ड का पहला गुलाब था सोफिया एक नेक दिल महिला थी और उन्होंने फ्रेडरिक को अक्षर मारा सिखाई जब सोफिया ने फ्रेडरिक को पढ़ाना सिखाना शुरू किया तब पति ने उसे मना किया क्योंकि गुलामों को पढ़ाना कानून के खिलाफ था यू ओल्ड ने कहा गुलाम को मालिक की आज्ञा मानने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए अंटी सोफिया ने फ्रेडरिज को पढ़ाना तो बंद कर दिया पर फ्रेडरिज ने सीखना बंद नहीं किया जब कभी वो बाहर किसी काम से जाता तो अपने साथ कोई किताब लेकर जाता उसे सड़क पर जो गरीब गोरे लड़के मिलते उनसे वो पढ़ना सीखता जब 12 बा, साल का था तो उसने उन गोरे लड़कों से कहा मैं जिंदगी भर के लिए गुलाम हूँ फिर उसने कहा क्या मुझे भी तुम जैसे आजाद रहने का अधिकार नहीं है फ्रेडरिज बाइबल पढ़ता और चर्च द्वारा संचालित अश्वेत बच्चों के स्कूल में पढ़ने जाता चौदह साल की उम्र में उसने उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया 1833 में फ्रेडरिक्स को थॉमस ओल्ड यूके भाई के पास काम करने के लिए भेजा गया अगले साल उसे एडवर्ड कोवे के पास काम के लिए भेजा गया कोवे वैसे खुद एक गरीब किसान था पर वह गुलामों को सताने के लिए मशहूर था फ्रेडरिक्स ने वहां बहुत मेहनत से काम किया उसके बावजूद कोवे उसे हर हफ्ते में एक बार जरूर पीटता था फिर गर्मियों में एक सुबह फ्रेडरिक्स ने कोवे का जमकर मुकाबला किया उसके बाद से कोवे ने फ्रेडरिक्स को कभी नहीं पीटा उस लड़ाई ने फ्रेडरिज की गुलाम जिंदगी को बदला पहले मैं कुछ नहीं था उसने कहा फिर मैं एक आदमी बन गया एक 1835 को छुट्टी को करना होता था फ्रेडरिज ने खुद स्कूल खोला और जिसमें उसने गुलामों को पढ़ना सिखाया फ्रेडरिज के दिल में आजाद होने की गहरी तमन्ना थी उसने और कुछ अन्य गुलामों ने एक नाव में पलायन करने की योजना बनाई पर किसी ने उनकी चुगली कर दी जिसे फ्रेडरिज को जेल में डाल दिया गया वो अपेक्षा कर रहा था कि उसे दक्षिण के किसी गुलाम मालिक को बेच दिया जाएगा जहां के खेतों में, में एक पानी के जहाज कारखानों में काम करना शुरू किया वो अपनी सारी कमाई ह्यू ओल्ड को सौंप देता बाल्टी मोर में फ्रेडरिज की भेंट कई आजाद अफ्रीकन अमेरिकन से हुई उनमें एना मुरे भी शामिल थी उन लोगों ने मिलकर फ्रेडरिज की गुलामी फ्रेडरिक को गुलामी से मुक्त करने की योजना बनाई फ्रेडरिक ने उत्तर की ओर ट्रेन से सफर करने की योजना बनाई एना ने उसे यात्रा के लिए पर्याप्त धन दिया एक आजाद अफ्रीकन अमेरिकन नाविक ने फ्रेडरिक को कुछ कागजात दिए जिनके अनुसार वो गुलाम नहीं था फ्रेडरिक ने तीन ट्रेनों तीन नावों और एक स्टीम बोट में सफर किया अंत में वो मुक्त होकर न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा वहां पर गुलाम पकड़ने वालों से बचने के लिए उसने सबसे पहले अपना नाम बेली से जॉनसन में बदला बाद में उसने अपना नाम डगलस रखा न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद फ्रेडरिस ने एना मुरे को भी वहां बुलाया 15 अगस्त अठारह को उन दोनों ने शादी की फिर वे उत्तर में न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स में जाकर बसे फ्रेडरिक्स और एना के पांच बच्चे हुए रोजेस्टा, लेविस फ्रेडरिक्स जूनियर चार्ल्स और एना न्यू बेडफोर्ड में फ्रेडरिक्स ने जहाजों से ला, लादने उतारने कोयला ढोने और चिमनी सफाई का, का काम किया फ्रेडरिक्स अब खुश था क्योंकि अब उसे अपना वेतन अपने मालिक को नहीं देना पड़ता था चार महीने न्यू ब्रेडफोर्ड में रहने के बाद फ्रेडरिक ने गुलामी की खिलाफत करने वाला एक अखबार लिबरेटर पढ़ना शुरू किया उसने बाद में लिखा उससे पढ़कर मेरी आत्मा सुलगने लगी में फ्रेडरिक इकतालीस की मुलाकात अखबार के संपादक विलियम लियॉर्ड गैरिसन से हुई गैरिसन ने फ्रेडरिक को नौकरी दी जिसमें उसे अन्य शहरों में घूमना था और गुलामी की वैशियत के बारे में लोगों को बताना था और लिबरेटर के लिए चंदा इकट्ठा करना था अठारह में अपनी आत्माकथा नेरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिज डिस कोई व्यक्ति मालिक बन सके बाल्टीमोर में कागजात मौजूद थे जिनके अनुसारिज के कुछ मित्रों ने वो कागजात खरीद लिए उसके बाद फ्रेडरिज पूरी तरह से मुक्त और आजाद हो गया अब वापिस घर जा सकता था। उत्तरी अमेरिका के राज्यों में नस्ल संबंधी पूर्वाग्रहों और जुर्मों के बारे में जोरदार ढंग से लिखा उसने महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी लिखा उसका घर अंडरग्राउंड रेल रोड में सुरक्षित घर बना वहां उत्तर की ओर पलायन करने वाले अश्वेत गुलाम कुछ दिन ठहरकर आराम कर सकते थे 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में चार साल तक गृह युद्ध चला उसमें उत्तरी सेना और दक्षिण की कंफेडरेट सेना के बीच लड़ाई हुई उस युद्ध ने अमेरिका में गुलामी को समाप्त किया 1863 में फ्रेडरिक जगलस ने यूनियन आर्मी सेना के लिए एक पहले अश्वेत सैनिकों की एक टुकड़ी जुटाने में मदद की उसके तीन बेटे भी उस टुकड़े में शामिल हुए फ्रेडरिस जगलस को जल्द ही पता चला की सेना में अश्वेत सैनिकों को गोरो की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था उन्हें सही ट्रेनिंग और उपकरण भी नहीं मिलते थे। फ्रेडरिक ने यह बात राष्ट्रपति अधिकारों की लड़ाई की प्रगति बहुत धीमी गति से ही आगे बढ़ी कन्फेडरेट सेना के हार्मी के आठ महीने बाद अमेरिकी संविधान का अठारहवा संशोधन पारित हुआ उससे गुलामी गैर कानूनी बनी अठारह सौ चौसठ में अब्राह लिंकन दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया और जैसे ही फ्रेडरिज घुसे राष्ट्रपति ने कहा देखो वो मेरा मित्र डगलस आ रहा है उसके कुछ हफ्तों बाद चौदह अप्रैल अठारह सौ पैंसठ को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई अगले दिन उनका देहांत हो गया ने दो अन्य पुस्तकें लिखी माय बॉन्डेज एंड माय फ्रीडम जो 1855 में अठारह सौ सतरिस डगलस को मार्शल की उपाधि मिली अठारह सौ नवासी में फ्रेडरिस डगल को हेती का जनरल नियुक्त किया गया अठारह सौ बयासी में एना डगल का देहांत हुआ दो साल बाद फ्रेडरिस ने एक गोरी महिला हेलन पीटर्स से शादी की उस शादी से अश्वेत और गोरे दोनों परेशान हुए हेलन पीटर्स ने कहा कि उन्होंने ऐसे आदमी से शादी की जिसे वो प्यार करती थी फ्रेडरिस डगलस ने लोगों से कहा कि उनकी पहली पत्नी उनकी माँ जैसी ही अश्वेत थी और उनकी दूसरी पत्नी पिता जैसी घोरी थी अपने आखिरी दिनों में फ्रेडरिस डगलस ने दक्षिण के राज्यों में अश्वेतों पर अत्याचार जुल्मों और कत्ल की घोर निंदा की उन्होंने लिखा कि दक्षिण में से आने वाला हवा का हर झोंका निगरूख उनकी खुशबू से लतपत होता है ने गुलामी खत्म करने के आंदोलन की अगुवाई की उनकी उम्मीद थी कि किमेरिका में शांति से रहेंगे उस समय वो सत्तासी साल के थे महत्वपूर्ण तारीख है अठारह सौ अठारह टेलबोट काउंटी मेरीलैंड अमेरिका में जन्म अठारह सौ चौबीस कप्तान आरुण एंथोनी का गुलाम अठारह सौ छब्बीस यू और सोफिया ओल्ड बाल्टीमोर मेरीलैंड का गुलाम 1833 थॉमस ओल्ड का गुलाम 1834 मालिक एडवर्ड कोवे से लड़ाई 1835 विलियम फ्रीलैंड का गुलाम 1836 मालिक ह्यू ओल्ड मालिकीमो के पास वापसी जांच कारखाने में नौकरी अठारह न्यूयॉर्क के लिए पलायन एना मुरे से शादी 1841 सौ इकतालीस से अठारह सौ पैतालीस विलियम लोअर्ट अखबार में काम 1845 सौ ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिज डस एंड अमेरिकन स्लिव प्रकाशित अठारह रोचेस्टर न्यूयॉर्क से खुद के अखबार नॉर्थ स्टार का प्रकाशन अठारह सौ आरबी के पहले अश्वेत दस्ते में शामिल अठारह पत्नी एना मुरे का देहांत अठारह हेलेन चौरासी से विवाह अठारह से अठारह सौ अमेरिका में कौन्सल जनरल अठारह 20 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में देहांत लेखक का नोट फ्रेडरिक डगलस की जन्मतिथि और गुलामी के काल की अन्य तिथियां सामायिक शोध पर आधारित हैं यह तारीखें अन्य पुस्तकों जिसमें फ्रेडरिक डगलस की खुद की जीवनी भी शामिल है से कुछ भिन्न है वैसे डगलस को उससे कोई खास आपत्ति नहीं होती उन्होंने एक बार लिखा मुझे आज तक ऐसा कोई गुलाम नहीं मिला जो अपनी जन्म तारीख मुझे बता सके अक्सर वो लोग फसल की कटाई बुआई बसंत पज्जड़ का मौसम ही बता पाते थे फ्रेडरिक डलस को बहुत अल्पकाल के लिए फ्रेडरिक जॉनसन के नाम से जाना गया यह नाम महज दो हफ्तों तक रहा और उसी समय उनकी शादी हुई उनकी शादी के सर्टिफिकेट में लिखा है कि फ्रेडरिक जॉनसन ने एना मुरे से विवाह किया शादी के कुछ समय बाद न्यू ब्रेडफोर्ड मैसाच्यूसेट में फ्रेडरिक ने अपना नाम दोबारा बदला क्योंकि वहाँ पर जॉनसन एक बहुत ही आम नाम था असल में उस समय जिस घर में वो किराए पर रह रहे थे उस मकान मालिक का नाम भी जॉनसन ही था उनका नाम डगलस सर वॉल्टर स्कॉट के लोकप्रिय उपन्यास द लेडी ऑफ द लेक के एक पात्र से लिया गया था